की माटी मोरभर चंदन है अब सबोजन के हार्दिक अभिनंदन है मंच में बैठे हुए सबम उपस्थित सभोजन भाई बहनीमन और मोर आदरणीय बहनी निरुपमा जिनका जिनमें मैं बचपन से बचपन और भी अभी तक मैं जाना था कि मोर बड़े बहनी के साथ में पढ़े लिखे ने एक पुराना पुखरा लड़कल में पढ़ाई भी रही पारिवारिक संबंध भी है साहित्यिक संबंध और ये विचार के तो खैर है ही जो भी है तो मुलाज़ बहुत अच्छा लगी साफ़ मन से मिल के और जैसे कि हम देखते हैं कि वास्तव में एक अभी कुछ भाई बहनी मन कहीं इनके एक ऐतिहासिक दिन की के तत् तो निश्चित है कि छत्तीसगढ़ में जब साहित्य के इतिहास लिखे जा तो उमा आज के दिन के चर्चा जरूर हुई एकर स्थिति कि अतः के अपन बिलासपुल है नांदगाग धमतरी रे कुल यहाँ से आए हैं तो अपना एक से एक दिग्गंज मन यहाँ बैठे हैं मैं नाम सब यहाँ सब अपने हैं सब जन के मान सबके नाम लूँ तो इन दस पंद्रह मिनट लग जाए तो कहा थे कबू कबू अने हमें ये लगता है कि समय कम है ये बात के गम है लेकिन आगे तो मिलना भी हम हरदम है तो एक स्थितिकायत में बात करूँ अपन वो ये है कि वास्तव में जो साहित्यिक चर्चा के बात अपन करथन तो ओमा माँ ये देखन कि यहाँ आज के जो अपन विचार बिंदु है ये विचार विमर्श है यह गोष्ठी है या जैखा से हम सब साहित्यकार में सकलाएँ हैं तो वास्तव में या अत्यक सारे संस्था मन के मिलकर जो उनका एक काम करत हो ये भी बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत है मैं बिलासपुर वाले भाई मल्ला भी बोलते वो मन कुछ करे नहीं दूसरा मल्ला कैसे मिलजुल कर अगर काम करे जाए या जैसे कि आप अपन गोठिया की त्रिवेणी या तीन भाषा के संगम विचार विमर्श में हुआ थे तो भी खुशी की बात है जैसे रायपुर में भी मैं सिंधी साहित्य समिति और हिंदी के माध्यम से कुछ हम चर्चा कर रहे हैं तो कहक मतलब ये कि यानी भाई हमारा खास करके सरला बहनी के मेहनत लगे मैं देखा था, काफी जुड़े हुए हैं यहाँ तो सब एक से बढ़ एक हैं और सबके मेहनत में समझ लो एक में अनेक हैं इसी से पर फिर भी जो अपन परिश्रम करें हो, तो दृष्टिकोण से एक सार्थक पहले और अनुकरणीय पहले प्रेरक प्रसंग जहाँ जहाँ भाई बहन जा काम करी हम यहाँ निरुपमा बहनी जो हैं जोन भाव है विचार है या जो न कुछ भी बैठे हमला समय मिलते में देखता कि शुरू से प्रकार से निरंतर वो लगे रहें लेखने में अपन और, और यही कारण है कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी उन शिक्षा जगत में मिले है और बहुत सारे सम्मान पाए हैं और उन शर्मा जी जो उन आदरणीय शर्मा जी वो भी एक शिक्षा के काम करते हैं यानी एक पारिवारिक परिवेश इनका प्रेरणा या इन मार्गदर्शन से या सबके सहयोग से जैसी भी आप मान के चलो एक बहुत अच्छा काम करी और वो काम हाँ उखर विचार अभ्यक्ति और कलम के माध्यम से जो हमारे छतरिया समाज में या हमारे सामने में जो दे गए वो निश्चित रूप से मान के चलो कि एक अच्छा हमारे आगे चल करके लाभ प्रदान करिए और इनखर में देखता हूँ कि वैसे तो सब सब पे जो कभी चर्चा हुई जल समीक्षा की थन, तो वो समीक्षा में आप सब सुन रहे अच्छे ढंग से लेकिन मैं जो मूलत जो एक अच्छा सो है तो ऋतुवर्णन के बाद तो जी सब करते रहे तो पर एक एक महिला साहित्यकार मन के जो जीवन परिचय जो बहनी मन लड़का मन जब आ, रिसर्च करते हैं और जाते हैं तो मतलब पता नहीं चला कहांबर नहीं मिला वो सब दृष्टिकोण से देखे जाते एक अच्छा चीज सामने आगे है पोखर माध्यम से तुम पहल कम करूँ और अपन से ला जानकारी लेकर के आगे बढ़ सकते हो। उखर जैसे कि कहे गए कि वास्तु में जैसे छत्तीसगढ़ी कवि सम्मेलन या मंच के बात बात होते तो मौला सूता थी उन्नीस सौ के समय के रायपुर में दुर्गा से बस्ती में छत्तीसगढ़ी के पहला कवि सम्मेलन हो रही से जैमें विमल भाई कोदुराम राम दलित तो और हमारे सुरेंद्र नाथ मिश्रा भैया जी शुरू करवा रही तो वो समय से एक कविता की हर साल परम्परा वहाँ चलती है कविते के संबंध में चर्चा हुई कि आप सबसे पहली एक आप उपस्थित होकर मंच युवा पीढ़ी आप प्रेरणा दो करके तो ये सब चीज जो उन्हें आगे आने वाला जो पीढ़ी है वो पीढ़ी जानना जरूरी है कि कौन ढंग से काम करके आगे बढ़ा जा सकते यहाँ तो इसे है ना कि आप में सब जाना के तो कहे की जरूरत नहीं है जीवन के आपाधापी में नई फर्क पुण्यात्मा पापी में और ऐसे भीड़ भाड़ में या यहाँ तो ऐसे चारों डार देखो आप तो एक से एक बढ़ के आप लोग विचारक मिल जाइ चिंतक मिल जाइ और अहम और वहाँ में जीने वाला आदमी मिल जाह तो वो सबके भी जब आज्ञा था तो ऐसे आदमी बहुत कम मिले जब अपन बारे में कम समाज के बारे में ज़्यादा सोचा है अपन बारे में कम और क्षेत्र के बारे में राष्ट्र के बारे में सोचें और वो दृष्टिकोण से जिला हम कह सकते हैं सर्वजनि चिंतन तो सर्वजनित चिंतन के दृष्टिकोण से जो लिखा है पढ़ा है तो वही से सचिव मान्य कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ और छतृढ़िया मन में एक प्रकार भाषा लोग आगे करके गढ़ सकते हैं छत्तीसगढ़ी के बात होते तो मान के चलो कि छत्तीसगढ़ी की शुरुआत है मान के चलता सुंदरलाल शर्मा जी की चर्चा हुई सिलोचन प्रसाद जी की चर्चा हुई तो मैं एक चीज़ कि अठारह में जो छत बोली के व्याकरण छपे से जिला कलकत्ता सौ छापे तो प्रभुलाल मिश्रें विवेकानंद जी जब बचपन में रायपुर में शाम के समय बैठक संगीत बहुत सारा अलग अलग प्रसंग है पर छतरी के बाद जब निकलीस या सत्रह सौ तीन के छतरी के शिला दंते वाला मंदिर में लगे बहुत सारे प्रसंग मिलते तो छत्तीसगढ़ी के क्रमिक विकास में जब हम बीसवीं शताब्दी में आ था तो निश्चित मान कर के चलाओ कि लोचन प्रसाद पांडे और अपन सुंदरलाल शर्मा जी और यही बार आप देखो तो बाबू प्यारेलाल गुप्त जी बाबू प्यारेलाल गुप्त जी है अत्यक सुखघटर छतगढ़ गोह ये माँ सुधीर भाई ला में, है नंदकिशोर तिवारी जी ला मालूम पोखर छत्तीसगढ़ी में, में अत्यक मिठास रहा एक बार मैं श्यामलाल जी चतुर्वेदी का अभिनंदनगंज में एक लेख लिखे रहो तो तुम्हारो शुरता आते कि मैं लिखे रहूँ कि छत्तीसगढ़ी के रायचूली में दो जन हमारा सियान और अनुभवी आदमी बैठे हैं एक डहर पापू प्यालाल गुप्ता तो एक डहर हरी ठाकुर जी ये टाइप से मतलब तो ये जो विचार बन थे इनखर मिलकर काम ला देख के मेहनत ला देख के और वो करके हम देखते हैं तो इनखर जो सोलह किताब आई या सत्रहवा किताब जिस चर्चा हुई से तो सब किताब में आप अलग अलग पाओ कोई भी किताब में आप दोहराए वाले बात नहीं पाओ और दोहराए वाली बात जब नहीं हुई तो माँ आपने लगी कि वास्तव में जो दृष्टि से लिखे हैं वो लगे समझ के पढ़इया मन पढ़ें तो आगे चल के आगे बढ़ सकते हैं मोलइर साथ में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद में भी काम करे को मौका मिल सर साल तो हम बल्कि छत्तीसगढ़ी पर वो यहाँ के लेखक मन पर पाठ बा, आगे सब लाए की कोशिश बहुत करें तो केक मतलब ये है कि निरूपमा बहनी है शुरू से छत्तीसगढ़ी और हिंदी के विकास पर अपन काम ले कर आगे बढ़ती हैं संस्कृत के परिवेश भी इखर रही परिवार में ही से तो ये सब स्थिति में बल्कि ये लगते कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन ऊपर रचना पढ़ के महसूस करो और ये सोचो कि हम अपन लेकर में लाने वाले या सबसे बड़ी चीज़ जिस जिनको ट्रेन में आ, कोई भी रचनाकार के साहित्यकार के सही आकलन तब होते जब वो में से अगर एक रचना भी पाठ पुस्तक में कोनो पाठ में अगर रखा जाते तो वो ज़्यादा अच्छे रहते थे तो इसे कुछ कोशिश करके कर लयिका कर, में जब पढ़ी तो यहाँ वो लोग आगे करके बढ़ सकते हैं मैं तो बेरबेर -बेर के तो कई बार मैं कि हमार छत्तीसगढ़ी के बारे में खंडवा के आदमी का जाने? हमारे छतरी के बारे में राजस्थान के आदमी का लिखी दिल्ली के आदमी का लिखी तो हमारे खुद कोशिश करना पढ़ी और वो दृष्टिकोण से काम करबो तब हम एक प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं तो वो सब है यानी बात तो बहुत सारे गोठिया के फिर कभी हम मिलबो तो आपन आप से चर्चा करबो और मौला बाकी मस तो, मैं लकड़ धक्कड़ नहीं करते मैं तो बढ़िया सुनत बैठे रहूँ पर आदरणीय डॉक्टर महादुर प्रसाद पांडेय जी है जो हम साल के अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ अध्यक्ष हैं तो उन इच्छा जाहिर करें कि समोल संघ चल हूँ वहाँ कौशिक ये परिवार से मिलना है कि के तो वो दृष्टि से बाकी बाकी समय के नहीं है, तो चूंकि अगौरथ हुई रद्दा देखा हालांकि मैं बता दे रहा हूँ कि निरूपमा बहनी वाले कार्यक्रम में जाता तो वही काम दे रहे तो मोरू राल से के दे मोरू मन रिस जाए पर नहीं जा पाए तो ये दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो आज के जो ना आपने जत कहा मैं बता हूँ ना कि एक से एक विचारक अभी मैं रवि भाई को पढ़ाते रहूँ वो दिन अभी धमतरी के आसपास में मन मन कुछ ना कुछ करते रहते हैं महू जैसे इनटेक के सबसे पहले सचिव हूँ चौरासी पचासी के आसपास ललित भाई अध्यक्ष जैसे सब जुड़े तो मैं ये पाता हूँ कि अपन विचार विमर्शला जब हम एक दूसरे में आपस में बाँटते और बोला बोला एक बात सुरता थे कामले जी के कि वो हमेशा कहें कि पढ़े लिखे मन के मन में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है पर एक चीज हमेशा बोलें कि कभी भी मन में भेद मत रखो आप कोई भी संस्था से जुड़े हो तो आप ये मान के चलो कि संस्था हमार और हमारे संस्था है तो अगर मन में भेद नहीं रही तो संस्था के विकास हो ये मान के चलो और वैसे अपन देख करके चलबो तो बहुत सारे काम हमें अभी आगे बढ़ना है और वो दृष्टिकोण से हम अपन काम करना है और आगे बढ़ते रहना है अभी आदरणीय सोनी जी है गुरु घास जी के शोधपीठ में अध्यक्ष बनी हमारे बरबर काफ़ी गौरव के बात है और अच्छा है और यह भी संजोग है कुलपति जी की कृपा से कि हम दोनों आजू बाजू बैठते एक एक कमरा में शोधपीठ में और गोठिया के मौका मिलते हैं योजना बना के मौका मिलते हैं बहुत सारे बात तो हम गोष्ठी चार करबे करबो पर इसे आज जतका आप लिखा मन बैठे हूँ तो सब लग में कहूँ कि अलग अलग बिंदु अलग अलग पक्ष और अलग अलग चीज़ लेकर के आप लिखो तो लेकर के आप चलू तो बहुत सारी चीज़ आज हिं आज दुरू कतिक शिक्षण साहित्यकार मन आप बैठे बिलाईक बैठे हो तो ये कोशिश करो कि कोई भी चीज़ के पुनरावृत्ति मत हुए और वो दृष्टिकोण से आप लिखू तो समाज ला एक न नया दिशा अपन विचार से आप देख के कोशिश करो ये मान के चलता हूँ और मान के चलो कि हमारे यहाँ लिखाया के कमी नहीं है पढ़इया की कमी नहीं है कमी ये बात की सोच विचार से हम कौन दृष्टि से उनला पगडंडी से राजपथ के तरफ के रद्दाला बता सकी और ये सोच के हम चलबो कि मान के चलो कोई आने वाला लड़का मान थोड़ा सा ही मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत आगे बढ़ सकत है जैसे मैं कलेक्टर में के काफ़ी जाती दिल्ली जाता हूँ छत्तीसगढ़ मधेला हूँ मैं जाता हूँ तो मैं यहाँ लईका मल्कि तुम्हारे मन ले डर निकाल दो बढ़ाओ आगे बढ़ाओ पढ़ो लिखो तो जब भी वो देखता हूँ को अच्छा चप्पल पद पहुँच अच्छा लगते हैं तो स्नेह है कहा है कि हमार साहित्य में अगर कोई विकृति आ गए तो दूर करे कोशिश जाए कर जाए तो बल्कि मैं तो मान के चलता हूँ कि साहित्य टुकड़ा टुकड़ा में मत सोचो साहित्य सामूहिक के हित में सोचो और वो हिसाब से आप सोचू कि एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य संदर्भ में भी समाज के काफ़ी कल्याण हो सकते है बाकी तो प्रजातंत्र है हर व्यक्ति स्वतंत्र है कोनोल कुछ कहे नहीं जा सके और आप मन समय समय ले आप मन एक प्रकार से करे ख मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आखिरी में मैं यही कहूँ कि सुखघर सुखघर सुख समायें यहाँ के जूना परिपाटी माँ माँ माटी माँ जय हिंद जय छ